वेताल 25 14 कहानी अयोध्या नगरी में वीर केतु नाम का एक राजा राज करता था उसके राज्य में रत्नदत्त नाम का एक साहूकार था जिसकी रत्नवती नाम की एक लड़की थी जो बहुत सुंदर थी वो पुरुष के भेष में रहा करती थी और किसी से भी ब्याह नहीं करना चाहती थी उसका पिता बड़ा दुखी था प्रजा दुखी हो गई कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में ना आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकला एक दिन रात को जब राजा भेष कर घूम रहा था तो उसे परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया चोर ने कहा तब तो तुम मेरे साथ हो आओ मेरे घर चलो दोनों घर पहुं राजा ने ऐसा ही किया फिर उसने फौज लेकर चोर के घर को घेर लिया जब चोर ने यह देखा तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गया दोनों में खूब लड़ाई हुई अंत में चोर हार गया राजा उसे पकड़कर राजधानी में लाया और सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया संयोग से रत्नवती ने उसे देखा तो उस पर मोहित सुली पर लटकने से पहले चोर पहले तो बहुत रोया, फिर खूब हंसा। रत्नवती वहां पहुंच गई और चोर के सिर को लेकर सती होने के लिए चेता में बैठ गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग। रत्नवती ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं हैं, सो वर दीजिए कि उनके वो बोली मेरे पति जीवित हो जाएं। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा को जब ये मालूम हुआ, तो उन्होंने चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने कहा, हे राजन, ये बताओ कि चूली पर लटकने से पहले चोर क्यों तो चोर-चोर से रोया और फिर क्यों हंसते हंसत कि वो राजा रत्नदत्त का कुछ भी भला ना कर सकेगा। हां इसलिए कि रत्नवती बड़े-बड़े राजाओं और धनिकों को छोड़कर उस पर मुक्त होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। इतना सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। राजा फिर वहाँ गया और उसे लेकर चला तो रा�